आध्यात्मरामण अयोध्या सर्वाभरणसपन्नम किलम कौस्तूभाभरण श्याम कंदर्प सतसुंदर अभिषिम साम गूढ़ताल श्वेतरम तत्र लक्ष्मण लक्ष्मण्विता कदा व्रक्षा प्रभात वाला भविथो कथिये बोवो पुर्वासी जो समस्त आभूषणों से सुसज्जित उज्ज्वल कीट और कटक पहने हुए हैं तथा मणि से विभूषित और सैकड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्याम वर्ण है एवं सर्वसुल्पद श्री लक्ष्मण जी ने जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा रखा है ऐसे श्री राम को राज्याभिषेक के अनंतर मंद मुस्कान के सहित हाथी पर चढ़कर आते हुए हम कब देखेंगे वह मंगल प्रभात कब होगा इस प्रकार सभी पूर्ववासियों का चित्र अति उत्कंठित हो रहा था उत्थ राजा किमर्थम किमर्थ चेत चिंतन यत्र राजा प्रायात्रावती इसी समय मंत्री वर सुमंत्र यह सोचकर कि महाराज अभी तक कैसे नहीं उठे धीरे से जहाँ राजा दशरथ थे वहाँ गए वर्धय जय शब्देन प्रणमश्चिता नृपम अति नृपम दृष्ट कैकेत वहाँ पहुँचकर उन्होंने जय जयकार कर राजा को स्थिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें अत्यंत खिन्न देखकर कैकेयी से पूछा देवी कैकेयी वर्धस्व किम राजा दृश्यते न्यथाम तमाह कह कई राजा रात्रो निद्रा न लब्धवान देवी कैके आपका अभ्युदय हो कहिए आज महाराज अनमने कैसे दिखाई देते हैं इस पर कैके ने कहा आज महाराज को रात्रि में बिल्कुल नींद नहीं आई राम रामतिमेवा राम चिंतन प्रजागरे नई राजा यस्वस्थइव लक्ष्यते राम मह राजा राज रात्रि भर राम का चिंतन करते हुए राम राम ही रटते रहे हैं इस प्रकार जागते रहने के कारण ही राजा कुछ अस्वस्थ से दिखाई देते हैं महाराज राम को यहाँ देखना चाहते हैं इसलिए तुम शीघ्र ही उन्हें लिवा लाओ अश्रुवा राजवचनम कथम गच्छा भामिनी तत्रुत् मंत्रिणों वाक्यम राजा मंत्रिणम अब्रवीत भामिणी महाराज की आज्ञा पाए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ मंत्री का यवचन सुनकर महाराज बोले सुमंत्र द्रक्षा मैं शीघ्रम आने सुंदरमुक्त ग्वा सुमंत्रो राम मंदिर सुमंत्र मैं मनोहर मूर्ति राम को देखूँगा तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ राजा के ऐसा कहते ही सुमंत्र तुरंत राम को महल को गए अवारतः प्रविष्ट त्वरित रामम अब्रवीत शीघ्र आगच्छ भद्रम ते राम जीवल और बिना रोक टोक के तुरंत भीतर जाकर राम से कहा कमल नैन राम तुम्हारा कल्याण हो तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजी के घर चलो पितुर्गेह मैं साधम राजा ताम तो दृष्टुमेक्षति इतुक्त रथमा संभ्रमात्म त्वरित तो तुम्हारा कल्याण हो कमलन राम तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजी के घर चलो महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं यह सुनते ही राम चकित से होकर तुरंत ही रथ पर चढ़कर चल चले राम थिना साधम लक्ष्मण मध्यके वसीदी पश्यरा पिता समीप संगम्य नामचरण पितांगं राज दाहु सार्य रामेति दुखान मध्ये पपात हातिम स्तम शीघ्र आलिंग्या के नवेशयत सारथी और लक्ष्मण के सहित भगवान राम ने मध्य द्वार पर विराजमान वशिष्ठा दी गुरुजनों का केवल दर्शन मात्र से ही सत्कार कर जल्दी से पिताजी के पास पहुँच उनके चरणों में प्रणाम किया उस समय राम को गले लगाने के लिए जो ही उठकर महाराज दशरथ ने आवेग के साथ हाथ बढ़ाए कि वे बीच ही में दुखपूर्वक हाराम हाराम कहते हुए गिर पड़े तब रामचंद्र जी ने हाहाकार करते हुए अति अतिशीघ्रता से उन्हें गले लगाकर अपनी गोद में बैठा लिया